एक अध्याय का पाठ हो जाने पर सरला दीदी बीमार गोलाप मां की सेवा में चली गईं। मां ने धीमे स्वर में कहा ठाकुर भगवान को छोड़कर अन्य किसी विषय पर बोलते नहीं थे मुझसे कहते देखती हो ना मनुष्य की देह क्या है अभी है अभी नहीं फिर संसार में आकर वह कितना दुख और कितना ताप पाता है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 तभी तो उसका है सफेद कपड़ा और संसारी का है काला कपड़ा काले कपड़े पर स्याही गिर जाए तो उतना स्पष्ट दिखता नहीं परंतु सफेद कपड़े पर एक बूंद भी गिर जाए तो सबकी निगाह में आ जाता है देह धारण करने से ही संकट है संसार तो इस काम कंचन पर ही आश्रित है उन अर्थात साधु लोगों को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 कि उनकी सेवा से सालोक्य सायुज्य तक की उपलब्धि हो जाती है कोई स्त्री यदि उसी पति के मत के विरुद्ध अनुनय विनय अथवा सदालाप के द्वारा संयमी होने का प्रयास करे तो क्या इसे पाप लगता है मां भगवान के लिए होने से कोई पाप नहीं होता है बेटी क्यों होगा इंद्रिय संयम चाहिए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 उन्हें अपनी गर्भधारिणी मां को दे सकती हो उस समय पिताजी जीवित थे परंतु उन्हें मनुष्य समझकर नहीं साक्षात जगदंबा समझकर देना मैंने वैसा ही किया उनकी शिक्षा इसी प्रकार की थी शोकहरण हरण मां को हर महीने पांच रुपए दिया करता था वह उन्हें देने के लिए उसने मुझे दे रखा था देते ही मां ने कहा रहने दो बेटी इस बार उसे कष्ट है इस बार नहीं भी दिया तो क्या मैं कितने ही प्रकार से कितने रुपए खर्च हो जाते हैं मां यह तो ज्यादा कुछ नहीं है जो आपकी सेवा में दे सकता है उसी से मन को तृप्ति होती है नहीं तो मां हां सो तो है यहां देने से साधु भक्तों की सेवा होती है मैं मालपुए बनाकर ले गई थी उन्होंने उसे खोलकर ठाकुर के पास रख देने को कहा रात काफी हो गई थी लगभग साढ़े दस बजे थे भोग लग चुका था मां के भोजन के बाद मैं प्रसाद लेकर विदा हुई मां जब के आसन पर बैठी हुई है आरती हो चुकी है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 कितना अशुद्ध मन है तेरा इतना कहकर वे फिर हंस पड़ी और मेरी ओर उन्मुख होकर बोली देखती हो ना बेटी ठाकुर की क्या लीला है मुझे कैसा मां का वंश दिया है कैसा कुसंग कर रही हूं देखो यह छोटी मामी तो पागल है ही और एक नलिनी में पागल होने की मती गति है और वह देखो एक और राधू है किसे मैंने पाल पोसकर बड़ा किया है इसे जरा भी बुद्धि नहीं है वह बरामदे की रेलिंग पकड़कर खड़ी है कि पति कब लौटेगा मन में भय है कि वह जो गाना बजाना चल रहा है कहीं वह उसी में न घुस पड़े दिन रात देखरेख करती रहती है क्या ही मोह है बेटी इसमें इतनी आसक्ति होगी इसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी वह सगी दुखी मन से उठकर सोने चली गई मां कितने सौभाग्य से यह जन्म मिला है बेटी खूब भगवान को पुकारे जाओ परिश्रम करना पड़ता है बिना परिश्रम के क्या कुछ होता है संसार के कामकाज के बीच भी थोड़ा समय निकाल लेना पड़ता है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 यह जानती ही न थी अब इन्हीं लोगों से यह सब हुआ फिर छोटी बहू के घर आई और मैं उसकी बच्ची को पालने गई उसी से सारी झंझट पैदा हुई जाए यह सब चले जाए मैं किसी को भी नहीं चाहती यह सब कैसी औरतें हैं जी एक भी बात नहीं सुनती कितनी जिद्दी हैं यह औरतें गोलाप मां और देखो ना वह सजती किस प्रकार है सोचती है कि इसी से पति उसे प्रेम करेगा मां बोली आहा वे अर्थात ठाकुर मेरे साथ क्या ही व्यवहार करते थे एक दिन भी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मन को चोट पहुंचे कभी फूल से भी चोट नहीं पहुंचाई एक दिन दक्षिणेश्वर में मैं उनके कमरे में खाना रखने गई थी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 उनकी वह बात सुनकर मेरे मन में जो चिंता हुई कि क्या बताऊं मैंने सोचा ओ मां वे तो जो कुछ चाहते हैं मां उन्हें वही दिखा देती है अब लगता है कि बाहर जाते ही उनकी निगाह में आना पड़ेगा मैं व्याकुल होकर जगदम्बा को पुकारने लगी हे मां मेरी लाज बचाओ सो मेरी मां ऐसी है कि मानो मुझे अपने दोनों पंखों से ठके रहती थी इतने वर्ष रही परंतु एक दिन भी किसी की दृष्टि के सामने नहीं पड़ी लोग मुझे भगवती कहते हैं मैं भी सोचती हूं कि सचमुच ही वैसा होगा अन्यथा मेरे जीवन में ही ऐसी अद्भुत घटनाएं क्यों घटी होती ये गोलाब योगी नदि उनमें से बहुत सी बातें जानती हैं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 बेलूर में भी कैसी थी क्या ही शांत जगह है ध्यान लगा ही रहता था इसीलिए नरेन को वहां एक स्थान बनाने की इच्छा हुई थी और यह मकान जो हुआ इसके लिए चार कट्ठे जमीन केदारदास ने दिया था अब जमीन की कीमत कितनी बढ़ गई है इस समय क्या हो पाता कौन जाने सब ठाकुर की इच्छा है उसी समय माकू बच्चे को गोद में लिए हुए आई और उसे कमरे में छोड़ती हुई बोली क्या करूं मां इसे नींद नहीं आती मां ने कहा यह सत्वगुणी लड़का है इसीलिए नींद नहीं आती घमौरी की पीड़ा से बेचैन होकर मां कहने लगी आह घमौरी की पीड़ा से मर गई बेटी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 यह जानने के लिए मैं थोड़ी देर बाद फिर गई इस बार भी आकर देखा तो ठाकुर को पसीने आए हुए थे तब मैंने खिड़की बंद कर दी मां हां बेटी ऐसा देखने में आता है ठाकुर कहते थे छाया काया घट पट समान मां अब थोड़ी देर चुप रही घर से लक्ष्मण आया हुआ था मां ने कहा तो फिर जाओ बेटी जाओ प्रणाम करके प्रसाद लेकर मैं घर लौटी एक दिन मां उत्तरी ओर के बरामदे में बैठी हुई थी एक युवा गृह भक्त मां के साथ कुछ बातें कर रहे थे वे मां के चरणों में सिर रखकर कह रहे थे मां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 के लिए संतान संतान ही है वे बोले हां मां परंतु तुम्हारी इतनी कृपा मुझे प्राप्त हुई है इस कारण कभी मन में यह भाव न आए कि तुम्हारी कृपा प्राप्त करना बड़ा सहज है 19 सितंबर 1918 रात के लगभग साढ़े आठ बजे थे मां के तख्त के पास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 को ही सब मानेंगे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो उसी समय मैंने पहली बार उन्हें मेरा कहते सुना वे कभी मेरा नहीं कहते थे यह खोल या फिर अपने शरीर को दिखाते हुए इसका यही कहा करते थे संसार में मैंने कितने ही तरह के लोग देखे त्रैलोक्य मुझे सात रुपए दिया करता था ठाकुर के देह त्याग के बाद दक्षिणेश्वर के दीनू खजांची तथा अन्य सभी ने मिलकर वे रुपए बंद कर दिए मां उस समय वृंदावन में थी इसी विषय में पत्र पाकर मां ने कहा था बंद किया है तो करने दो जब ऐसे ठाकुर ही चले गए तो फिर मैं रुपए लेकर ही क्या करूंगी सगे संबंधी जो थे उन्होंने भी साधारण मनुष्य समझा और उन्हीं लोगों के साथ मिल गए नरेन ने कितना ही कहा मां के वे रुपए बंद मत करो तो भी बंद कर दिया परंतु इधर ठाकुर की इच्छा से अब देखो ऐसे कितने आ गए दीनों कीनों सब कहां चले गए मुझे तो अब तक कोई कष्ट नहीं हुआ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 पूर्वक रखेंगे उन्हीं लोगों ने अंत में वह सब समेट लिया और संदूक में भरकर बलराम बाबू के बैठक में लाकर रखा परंतु बेटी ठाकुर की न जाने क्या इच्छा थी कि वहां नौकरों में से किसी ने उसे खोल लिया और उसमें से बहुत सी चीजें निकालकर बेच डाली और न जाने क्या क्या, क्या किया ये सब चीजें क्या बैठक में रखी जाती हैं घर के भीतर भी तो रखी जा सकती थी उनके उपयोग की बची हुई चीजें तथा कपड़े अब बेलूड़ मठ में हैं